Guru Ramana. kalavit kalavit kalavit kalavit kalavit kalavit jay hari vittala jay hari vittala kalavit kalavit kalajay hari vittala kalavit kalavit kalajay hari vittala kalavit kalavit kalajay hari vittala tera jare me tal गुरुदेव की असीम कृपा से इतना सुंदर श्रीमद् भागवत प्रवचन का है। मैं परिवार को किस प्रकार धन्यवाद दू सब कुछ है वो हमारे गुरुदेव की कृपा है मैं आपको पर कह सकती कि महाराज श्री की असीम कृपा से हम ब्रह्म मैंने और उससे खटारे भागवत का अखंड स्व कितनी है और जब जब करते हैं फिर, सा, फिर सा, अधी, अधीक से फिर से उसमें अधिक अधिक से अधिक प्रेरणा मिलती है महाराज श्री की असीम कृपा से महाराज श्री एक बात कहते हैं कि भगवान के बारे में हमें कोई एक नई बात रोज रोज सूझती रो है संकोच भरी सरा है कि जितनी बार सुनी सुनिए उतने बार का स्वरण लिया है उतनी ही बार कोई ऐसी नई बात सुनने को महाराज अगर जो भागवत का दर्शन करना हो तो रोलदेव से दर्शन करेंगे आपके एक रोल रोल है मुझे तो बहुत बस ऐसा अनुभव हुआ है कि जब महाराज श्री अनुष्कान रूप से भारत के प्रवचन करते हैं तो महाराष्ट्र की में के रोग रोग, रोग रोग से भारत की है वाली हमारी और आपको कहते आपको कहते हुए हर्ष होता है तो सत्साह प्रकाशन की जो प्रगति है वो भी हमारे महाराष्ट्र की एक कृपा दृष्टि और साथ आप सबका सहयोग है भागवत दर्शक जैसा अनुकमी की कृपा से दो खंडों में अति सुंदर सुंदर माने ऐसा सुंदर मैं कहती हूँ सुंदर ये, ये तो तो वो तो है तो उतार देंगे पर वो तो हृदय में बस जाएगा दो खंडों में प्रकाशित हुआ है। जो जिस भाई नहीं दिया होगा कृपया लीजिए एक ट्रस्ट ट्रस्ट को तो इसमें बहुत पैसे आ जाए उसकी वजह से बात नहीं कर रहे ये बात कहते हैं इसकी वजह से करेंगे जो अपने हम कहेंगे उसको तो पढ़ेंगे हमें जो मिलेगा तो बहुत अधिक मिलेगा जिसमें उसका दान दाम, उसका दाम तो है ही तो नहीं है और बोलिए कह सकते हैं क्योंकि महाराष्ट्र के जीवन में जो भागवत का चिंतन ग्रंथ है जो महाराज तो ने जो भागवत के बारे में अपने स्वतंत्र विचार प्रकट किए हैं ऐसा ही अनुपम ग्रंथ दो खंडों में प्रकाशित हो है आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है की कल्पना में बचन छोटी लड़की है इसकी माता जी ने बताया कि नानी इसकी थी तो नानी कहती थी कि कुमारी कन्या को शादी से पहले एक दफे भागवत स्मरण अवश्य करना चाहिए तो कल्पना भागवत स्मरण कर रही है और जब उसके दाम पर तो पहले पैसे आ गए वो अच्छे काम में लगानी चाहिए तो हमारी विशेष संरक्षक बनी है कल्पना पहले तो महाराष्ट्री के कर्म से प्रसाद रूप सस्ताई के प्रकाशन का ये जितना हमारे पास स्टॉक में अभी पुस्तकें हैं सब दी जाती हैं मैं सजा करती हूँ बहन और इस प्रकार दो जो हमारे संरक्षक आजीवन मानव सदस्य बनते हैं उसमें से पुस्तकें निकलती है जो तो टेबल पे आती है और हमें वापस मिलती है माने जो हम देते हैं महाराज जी कहते थे आप इस गले में आ रहा को मिलेगी ये तो बात बिल्कुल ऐसी है की जो हम देते हैं पुस्तक रूप में ऐसी सुंदर सुंदर पुस्तक बनी है और महाराज श्री कृपा से मांग इतनी है हिन्दुस्तान भर में नहीं फॉरिंग जाती है जवानों में लक्षकर में आर्मी में ये पुस्तकें जाती हैं, और उससे हमें बड़ी बहुत खुशी होती है कैसा ऐसा काम सत्साई के प्रकाशन द्वारा जो हो रहा है तो संत सिरोमी की प्रथा दर्श की है महाराष्ट्र के शिक्षा हमारे आज यहाँ बिल्कुल ठीक साढ़े चार बजे हमारे कमल है बड़े प्रेम से जो वीडियो पूरा उसके जो श्रवण भी होगा और साथ साथ महाराज श्री का दर्शन हो भी होगा साढ़े चार से साढ़े पांच बजे तक यही आज दिखाने आएगा आप सबको तो अनुरोध है तो वो भी बहुत अद्भुत देखने जैसा है और आप सबको तो बहुत बहुत आनंद आयेगा उसके बाद महाराज श्री का प्रवचन जैसे रोज होता है साढ़े से सात कल शांति का भारत श्री कृष्ण जन्मविधा मेरे भाई बंज सबको मैं प्रार्थना करती हूँ बड़े आराम से आएंगे जब जब कृष्ण जन्म आता है और महाराज जी उसकी व्याख्या करता है तो लगता का नहीं की है तो, एक बार बार तो लगता है कि एक बार सुन ली बात क्या सुनना तो महाराज की ये विशेषता है नवीन नवीन नवीन नवीन नवीन निकाल को परोच देते हैं तो कल शाम की कथा में कृष्ण जन्म होगा और उसमें एक हमेरा स्वयं जैसे व्यक्तिगत मेरा आपको एक प्रार्थना है की जो हमारे पहने सारी पहन के आ सके तो शाम भी खा है और आज तो तक तो, तो पुरुष लोग भी केसरी को तो पद चलाए जिसके पास दुस्सत हो गई या दुपट्टा तो लगा के आ जाए हमें लगेगा जा की नहीं हमने मथुरा खड़ा कर दिया हमारा श्री प्रकाश है तो आज शाम सारे चार से साढ़े बजे तक वीडियो की फिल्म तो उसके बाद हमारा श्री प्रवचन रोज की तरह कल सवेरे का होगा और कल की कथा में श्री कृष्ण जन्म होगा आपका समय दिया कर लो भाई गाये गणपति जग वंदन जगब गाय गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाय गणपति जगबंदन सिद्ध सदन गज बदन विनायक सिद्धि तदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक गणपति जगवंदन गाइये गणपति जगवंदन शकर सुवन भवानी न गाई ये, गाई ये, गाई ये। ओ नमो महदे श्रोता नारायण नारायण नारायण नारायण श्रीगणेशा नमः श्री सद्गुभ्यो नमः श्री सरस्वती नमः नम स्वर्णस्वण प्रभा श्रुतिहृद नो व्यावा प्रभाज्जितमिस्फुद प्रपूर्णा संपन्नदानी मंजूषा काणी मम मनसी मना मंदिचा श्री कमर श्री चरण भक्त जनमानस वासा वदने लक्ष्मी यस्य यस्यास्ते वक्षसी ये हृदय भजे विश्वसर्ग विसर्गा नवलक णलक्षितम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगदाम अब सप्तम स्कंध प्रारंभ होता है तृतीय स्कंध में सर्ग माने प्राकृत सर्ग और चतुर्थ स्कंध में विविध सर्ग, पंचम में स्थान छठे में अनुग्रह और सातवें में ऊती वर्णन है और पहले स्कंध में अधिकारी और द्वितीय स्कंध में साधन इन सबके द्वारा एक ही भगवत तत्व का नव लक्षण लक्षितम श्री परम सबके द्वारा भगवान का ही वर्णन होता है और सब लक्षण हैं और भगवान लक्ष्य है लक्षण वस्तुनिष्ठ तो होता है और प्रमाण जो है वो परमात्रनिष्ठ होता है जो आदमी देखता है जानता है उसके आख कान बुद्धि आदि प्रमाण होते हैं उसके साथ और जो वस्तु देखी जाती है उसमें लक्षण होते हैं जो वस्तु जानी जाती है उसमें लक्षण होते हैं अब ये सब भगवान का ही लक्षण है भगवान का ही वर्णन है ऊती क्या है का ऊती है वायन जैसे कोई कपड़ा बुनते हैं उससे बुनना तो ये जो मनुष्य का जीवन है इसमें ताना क्या है बाना क्या है तो तत्व दृष्टि से तो सब परमात्मा है लेकिन ये जो अलग अलग मनुष्यों के जीवन का निर्माण होता है उसमें कर्म वासना मुख्य होती है उतया कर्म वासना ऊती किसको कहते हैं कर्म वासना को तम विद्या कर्मणी समन्वय पूर्व प्रज्ञा चो गृह का कहना है कि मनुष्य के जीवन का जब निर्माण होता है तब उसकी जैसी उपासना होती है जैसा कर्म होता है और जैसी पूर्व जन्म की बुद्धि होती है उसके अनुसार प्राणी के शरीर का निर्माण होता है अब सातवें स्कंध में ये बताना है कि देखो दैत्य पुत्र होने पर भी प्रहलाद की वासना कैसी भगवत वासना हो गई और नारायण भगवान का पार्षद होने पर भी हिरण्य गर्भ हिरण्य की वासना कैसी वासना हो गई और कयाधु जिसने नारद से तत्व ज्ञान का श्रवण किया उसमें कैसी शांति आकर के विराजमान हो गई तो इस तरह है सातवें स्कंध में श्रवण से भागवत श्रवण से भागवत श्रवण से किस प्रकार में परिवर्तन होता है ये बात बताई गई वैशे दर्शन में सूत्र ही है जाति परिवृत्ति ही प्रकृत्यापुरात जब प्रकृति को किसी भाव से भर दिया जाता है तब जाति बदल जाती है आकृतिक ग्रहणा जो जाती है वो बदल जाती है सकल सूरत भी बदल जाती है नारायण तो सातवें स्कंध में, में पांच अध्याय आध्यात्मिक पहले और पांच आधिदेविक बीच में और पांच आधि भौतिक अंत में और नारायण ये पांच पांच अध्याय का जो क्रम है वो सात्विक राजस तामस क्रम से भी है और इसके अतिरिक्त अधिष्ठानम तथा कर्ता प्रथक चेधाम ये जो कर्म के पांच हेतु हैं उनके कारण एक एक पंचक में पांच पांच अध्याय हैं उनके अनुसार अब प्रहलाद चरित्र का प्रारंभ करते हैं ये प्रश्न यहां से प्रारंभ होता है कि भगवान तो सम हैं सबके प्यारे हैं और सबसे प्यार करते हैं प्रिय शब्द का अर्थ प्यार का विषय प्रेम का विषय होता है हिंदी में और संस्कृत में तो प्रेम का कर्ता होता है प्रयति इति प्रिय प्रीणाति इति प्रिय अथवा स्वयं जो प्रेम में मग्न है प्रियते ये प्रिय ऐसे भी हो जाता है प्राय यति प्रणयति नारायण तो भगवान तो सबके प्यारे हैं और सबसे प्यार करते हैं और समदर्शी हैं आप ये सोच लो कि जिस गुण की कमी आप भगवान में समझोगे वो तो आप में कभी आ ही नहीं सकते यदि आपकी दृष्टि से भगवान निर्विकार नहीं हैं, काम क्रोध आदि से रहित नहीं हैं, पक्षपात रहित नहीं हैं, तो आप अपने को कभी निर्विकार होने की आशय मत रखिए। यदि परमात्मा निर्विकार है तभी आप निर्विकार हो सकते हैं यदि दुनिया में कोई निर्विकार महात्मा है तभी आप निर्विकार हो सकते हैं यदि परमात्मा भी निर्विकार नहीं है कोई महात्मा भी निर्विकार नहीं है निर्विकार माने काम क्रोध लोभ मोह जिसमें ना होए उसको कहते हैं, जिसमें जन्म मरण ना हो, ए, ना हो ए, वो निर्विकार है जो सुखी दुखी ना हो ए, वो निर्विकार है जो कभी मूर्छा बेहोशी को प्राप्त ना हो ए, उसका नाम निर्विकार है नारायण ये सच्चिदानंद गण जैसा परमात्मा वैसा महात्मा जो उस पर श्रद्धा करता है वो वैसा ही हो जाता है तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि महाराज भगवान तो समदर्शी निर्विकार और सबके प्यारे और सबके प्रेमी हैं। वो इंद्र का पक्ष लेकर के दैत्यों को मारते हैं। ये बात समझ में नहीं आती है क्योंकि उनके लिए दैत्य और देवता में क्या भेद है वे तो इंद्र का पक्षपात क्यों करते हैं इससे तो महानवे संसो ब्राह्मण नारायण गुणान प्रति भगवान के गुणों के बारे में मेरे मन में एक बड़ा संशय उत्पन्न हो गया सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ठीक कहते हो राजा परीक्षित ये जो गुण दोष है ये तो शरीर की संसार की बात है इस शरीर का चाहे सत्कार करो चाहे नक्कार करो चाहे इसको धिकारो नारायण और आत्मदेव जो हैं, वो तो सर्वदा सम और प्यारे ही होते हैं उनकी प्रियता में तो कोई अंतर पड़ता नहीं ये नारायण भगवान जो किसी के साथ न्याय अन्याय करते हैं जैसे आप अपना नाखून काट के फेंक देते हैं और बाल को नाई से कटवा देते हैं और पसीना शरीर में होता है तो साबुन लगा के उसको निकाल देते हैं और फोड़ा होता है तो उसको भी कटवा देते हैं तो अपने शरीर में ही जो चीज होती है उसको प्यार भी किया जाता है और उसका निकार भी किया जाता है इसी प्रकार ये संपूर्ण विश्व जो है वो भगवान का शरीर है वो भगवान अपने आप को ही देखते हैं वो किसी को पराया तो देखते नहीं और पराया नहीं देखते तो जैसे अपने शरीर में रोग के कीटाणु हो तो दवा खा लेते हैं उनके लिए नारायण और अच्छे कीटाणु कम हो जाएं तो उनको बढ़ाने के लिए पौष्टिक पदार्थ का सेवन करते हैं इसी प्रकार नारायण अन्य बुद्धि से कोई दूसरा है इस बुद्धि से किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं करते सब अपना आप ही है इसी बुद्धि से सारा व्यवहार करते हैं अब दात महाराज दर्द करने लगता है तो उसको निकलवा देते हैं निकाल देते हैं तो इस प्रकार भगवान जो है वो सबके साथ वस्तुतः अभेद का ही व्यवहार करते हैं और सम सत्य व्यवहार ही करते हैं ये जो विश्व सृष्टि है इसमें कभी तमोगुण की प्रधानता का समय होता है कभी रजोगुण की प्रधानता का कभी सत्वगुण की प्रधानता का समय होता है जैसे एक आदमी एक बार संध्या पूजा करता है तो एक बार व्यापार के काम में लगता है तो एक बार कहीं गप हाँकने में लग जाता है तो कहीं सो जाता है ऐसे भगवान के इस शरीर भूत विश्व में भी कभी तमोगुण की वृद्धि होती है कभी रजोगुण की कभी सत्व की वृद्धि होती है जब दैत्यों का समय आता है तब दैत्य राजा हो जाते हैं जब देवताओं का समय आता है तब देवता राजा हो जाते हैं कभी ऋषि मुनियों की वृद्धि होती है कभी भोगी बिलासियों की वृद्धि होती है तो भगवान तत्व तत्काल अनुगुणो भजत तत्काल की उपाधि को अपने में स्वीकार करके वही सत्युग बनते हैं वही त्रेता युग बनते हैं वही द्वापर युग बनते हैं वही कल बनते हैं और तत्त युग के अनुरूप जिनको बढ़ाना होता है उसको बढ़ाते हैं और जिनको घटाना होता है उसको घटाते हैं उनमें विषमता तो कुछ है ही नहीं सो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया कि इस संबंध में हम तुमको एक कथा सुनाते हैं क्योंकि उदाहरण से बात जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है और उदाहरण क्या है प्रहलाद का चरित्र है और प्रहलाद का चरित्र ऐसा है कि वो प्रहलाद की महिमा नहीं है ये महात्माओं का जो चरित्र होता है वो उनकी व्यक्तिगत महिमा नहीं होती है वो तो भगवत भक्ति वर्धनम भगवान महात्म्यम वो तो भगवान की महिमा है और भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाली है इसीलिए महात्मा लोग उसका गान करते हैं नहीं तो किसी व्यक्ति से कुछ लेना नहीं देना नहीं किसी आदमी की तारीफ करने में उनका क्या हित है तस्मिन नेव पुनः हे जेव्वा तो दुनिया का गुणगान करते करते दूषित हो गई है अब आओ भगवान का गुणगान करो और उस गुण के समुद्र में ऐसा डुबो दे तुमको कि फिर उससे कभी बाहर मत निकलना तस्मिन नारायण दूसरो नाम कड़ है रसना मुख काढ़ी हलाहल बोरा दूसरे का नाम तो महात्माओं के मुंह पर आता ही नहीं वो तो जो कुछ बोलते हैं वो सब भगवान की ही चर्चा भगवान का ही नाम होता है So, उन्होंने बताया कि जो प्रश्न परीक्षित तुमने किया है यही प्रश्न धर्मराज ने अपने यज्ञ में नारद जी से किया था। बात राज हुई कि वो जो शिशुपाल था वो शिशुपाल को भगवान ने जब चक्र से मारा तब उसके शरीर में से जो जोती निकली वो शिशुपाल के शरीर की उपाधि से तो उसका नाम शिशुपाल था और कर्म जो है वो शिशुपाल के समान था लेकिन नारायण उसकी जो आत्मा थी वो तो जो श्री कृष्ण की आत्मा है वही उसकी भी आत्मा है उपाधि भेद से ही दोनों दो तरह के लगते हैं शिशुपाल के शरीर में से एक ज्योति निकली और भरी सभा में सबके देखते देखते वो श्री कृष्ण के शरीर में समा गई ये आत्मा की एकता का ये आत्मा की एकता का दृष्टांत है अब उस समय जुधिष्ठिर ने पूछा कि शिशुपाल तो बड़ा दुष्ट था नारायण ये तो जन्म से ही पानी पी पी करके श्री कृष्ण को गाली दिया करता था और उनसे द्वेष रखता था सो इसकी आत्मा भला श्री कृष्ण के स्वरूप में कैसे लीन हो गई ये तो बड़े अन्याय की बात है So, भगवत भगवान की निंदा करने के कारण बेन को तो महात्माओं ने नरक में डाल दिया और शिशुपाल को भगवान मिल गए इसमें बात क्या है तो नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर को समझाया कि देखो युधिष्ठिर बेन तो ईश्वर की सत्य स्वीकार नहीं करता था इसलिए उसकी बुद्धि पर मैल ज्यादा थी और उस मैल को धोने के लिए बड़े गर्म पानी में खोलते हुए पानी में उसके शरीर को डालना ठीक था कि उसकी बुद्धि का मल निकल जाए लेकिन ये जो शिशुपाल था ये तो पहले भगवान का पार्षद था और सनकादी के साप के कारण ये पहले हिरण्य हिरण्याक्ष हिरण्य के रूप में पैदा हुआ वो बहुत मैला था महाराज हिरण्याक्ष हिरण्याक्ष हिरण्यम हिरण्य किसको कहते हैं कि जो हितकारी भी हो और रमणीय भी हो उससे महाराज सोना बेच के काम भी बहुत लगे आभूषण भी बने उससे सुंदरता भी होती है पर इसकी नजर हमेशा हिरण्य पर ही हिरण्य पर ही माने सोने पर ही लगी रहती थी इसलिए हिरण्यक्ष और हिरण्य कशिप कशिपु सजा तो सोने की सेज पर सोता था वो अर्थी था और ये कामी था अर्थ काम प्रधान पुरुषार्थ के रूप में ये महात्मा के साप से हो गए थे और ये दिखाने के लिए कि जो लोग वैकुंठ से गिराए जाते हैं वे इतना वैभव इतना ईश्वर्यो भगवान जब अपने देश से निकालते हैं तो कहते हैं भाई ये लोक में जा रहे हैं तो कोई ये न कहे कि ऐसे ही अपने सेवक को भगवान ने सड़क पर खड़ा कर दिया कुछ दिया नहीं लिया नहीं निकाले जाने वाले सेवक को इतना वैभव बिलास दे करके वहां से निकालते हैं तो बैकुंठ की जो लक्ष्मी है उसका कुछ पता भी चले अब हिरण्याक्ष को तो बराह भगवान ने उद्धार किया हिरण्याक्ष का और नरसिंह भगवान ने हिरण्य शिपु का उद्धार किया वहां नारायण प्रहलाद हो करके सनकादिकों के मन में ये आया कि देखो बैकुंठ में आ करके हमने क्रोध किया और क्रोध करके इनको इतने बड़े भक्त को असुर जोनी में भेज दिया तो अब इनका उद्धार जल्दी से जल्दी हो इसके लिए प्रहलाद बन करके सन जो हैं वो आए गए और प्रहलादयति लोकान प्रहलादयति वोकान जिनको देख करके लोग भगवान के नाम का उच्चारण करना करन, करने लगे उनका नाम प्रहलाद भक्तानिते हरादयती शब्दी नारायण अथवा प्रहलाद आनंद सबको देख करके प्रहलाद जी को सब आनंद में मग्न हो जाया करते थे ऐसे प्रहलाद बन करके आए और फिर वही दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए तो वहाँ भी सनकादी जो हैं वो विभीषण बन करके आए और उनके उद्धार में उन्होंने सहायता की लेकिन जब शिशुपाल और दंत वक्त होकर के आए तो सनकादि को मालूम था अब तो इनका तीसरा जन्म है सात पूरा हो रहा है इसलिए अब चलने की कोई आवश्यकता नहीं है भगवान स्वयं इनका उद्धार कर देंगे तो शिशुपाल और दंत से ज्यादा बलि तो रावण और कुंभकर्ण थे और रावण और कुंभकर्ण से भी ज्यादा बलि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे वो जो आसुर भाव का वेग था वो धीरे धीरे कम होता गया अब युधिष्ठिर ने पूछा की महाराज बैकुंठ में तो न भौतिक शरीर होता है न भौतिक प्राण होते हैं न भौतिक इंद्रियां होती हैं देह वैकुंठ पुरवासी नाम देह संबंध संबद्धम संबद्ध आख्यात नारायण वैकुंठ में तो सब लोग अप्राकृत अप शरीर वाले होते हैं दिव्य शरीर वाले होते हैं अप्राकृत अप शरीर का अभिप्राय होता है की पांच भौतिक जड़ता तो वहाँ होती नहीं लेकिन ब्रह्म की जो चिन्ह मात्रता है वो भी नहीं होती चित्त प्रचुर प्रकृति का शुद्ध ही वहां होता है इसलिए उसको कहते हैं। चित जी अर्थ में ये प्रत्यय होता है इसलिए वैकुंठ न तो चिन्मात्र है और न तो पांच भौतिक जगत के समान जड़ है कब वो कैसा है कब चिन्मय है वहां ये सापा सापी कैसे हो गई आ, वहां भी कर... होए दंडा, दंडा दंडी होए नारायण बात तो समझ में आती नहीं है सो तो उन्होंने नारद जी ने पूरे आख्यान का वर्णन किया किस पहले जैसे मैंने हिरणा के प्रसंग में सुनाया था कैसे उनको शाप हुआ तो शाप होने के बाद वो द्वितीय के गर्भ से प्रकट हुए और कई कल्प पर्यंत उन्होंने तपस्या की तब श्वेत बारह कल्प के प्रारंभ में भगवान ने उनको मारा कई कथाएं ऐसी हैं जैसे द्वितीय स्कंद तक की जो कथा है वो ब्राह्म कल्प की है और तृतीय स्कंध में जो कथा है वो कुछ पाद्म कल्प की है और कुछ बारह कल्प की है अब इसी से विदुर आदि की जो कथाएं हैं वो प्रथम स्कंद में दूसरे ढंग की हैं और तीसरे स्कंध में दूसरे ढंग की हैं तो कल्प भेद के कारण लोगों के ध्यान में आता नहीं है अब आगे क्या हुआ कि जब बराह भगवान ने हिरण्यक्ष को मार दिया तो हिरण्यक्ष तो उधर दिति को बड़ा दुख हुआ उनकी माता को और भाई था हिरण्यकशिपु उसको भी बहुत दुख हुआ और और जो दैत्य समाज था बहुत ही पीड़ित हुआ दुखी हुआ तो उनके यहाँ भी वे लोग आस्तिक थे नास्तिक नहीं थे हिरण्याक्ष की सब औ्वेही क्रिया जैसे श्राद्ध आदि किया जाता है वैसा उन लोगों ने किया अब वो तो ब्रह्मा शंकर सबको मानने वाले आस्तिक पुरुष थे महाराज हिरण्य ने सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके अपनी माता को बैठाया हन की पत्नी को आगे किया बैठाया और नारायण सबको सब भाई बंधुओं को बुला करके उसने बताया कि देखो भाई ये जो विष्णु नाम का देवता है आयुर्वेद में विष्णु का भी देवताओं के समान ही वर्णन किया हुआ है ईश्वर के रूप में वर्णन नहीं किया हुआ है आ, सो ये भेंट पूजा के चक्कर में आ जाता है जो ज्यादा इसकी पूजा पत्री करे अब उसके बस में हो जाता है और उसका पक्षपात करने लगता है जैसे महाराज कोई मिनिस्टर होए और उसकी सेवा कोई बहुत ज्यादा करे एक मोटर उसके दरवाजे पर खड़ी कर दे और उसके सगे संबंधियों को सुख पहुंचाने लगे तो थोड़ा तो पक्षपात उसके मन में आ ही जाता है हिरण कशिपू ने बताया कि ये विष्णु जो है ये देवताओं की पूजा पत्री लेते लेते भेंट लेते लेते ये उनके वश में हो गया है और उनका पक्ष ले करके यद्यपि उचित नहीं होता है तब भी वो हम लोगों को दैत्यों को सताता है सो अब हम लोगों को उसके लिए दुख तो नहीं करना चाहिए क्योंकि मरने के समय पर तो लोग मर ही जाते हैं मरणम प्रकृति शरीरिणाम विकृतिर जीवन मुचते कालिदास ने कहा कि मरना तो मनुष्य का स्वभाव है ये जीना ही एक आश्चर्य है कोई पानी में बुलबुला उठे तो जितनी देर तक वो दिखाई पड़ता है रहता है तैरता है वही अचरज की बात है यदि वो पानी में लीन हो जाए तो कोई अचरज की बात नहीं है इसलिए जन्म मरण आदि जो हैं ये तो शरीर में लगे ही रहते हैं सो इनके लिए कोई फिकर नहीं करनी चाहिए आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है उसका न जन्म है न मरण है न उसमें जड़ता है जैसे वेदांति लोग वर्णन करते हैं महाराज ठीक उसी ढंग से हिरण कशिपू ने आत्मा का वर्णन किया उसमें कोई दोष नहीं दिखता है हाँ पर फरक इतना होता है कि नारायण जब दूसरे के ऊपर संकट पड़ता है तब तो ये असुर लोग जो हैं ये वेदांत की बात करते हैं कंस ने भी किया था देव की वसुदेव के साथ लेकिन जब अपने ऊपर कष्ट आता है तो सब वेदांत भूल जाता है हाय हाय करने लगते हैं तो दूसरों को समझाने के लिए जो वेदांत का सिद्धांत होता है वो तो महाराज आसुर सिद्धांत है और अपने को समझने के लिए जो सिद्धांत होता है वो दैव सिद्धांत होता है उसने एक दृष्टान्त दे समझाया कि नारायण एक एक सुजग्य नाम के राजा थे वो युद्ध भूमि में मर गए और युद्ध भूमि में मर गए तो उनके परिवार वालों ने उनको घेर लिया अब वो छोड़े ही नहीं है उसको घेर करके रोए और घेर के बैठ गए कोई क्रिया करने के लिए तैयार नहीं तो जमराज ने देखा कि ये तो नहीं छोड़ते हैं इस मुर्दे को तो एक बालक का बेष धारण करके आए और बोले कि अरे मूर्ख तुम लोग क्या किसके लिए रोते हो शरीर से तुम्हारा प्रेम होता है कि आत्मा से तुम्हारा प्रेम होता है आत्मा से प्रेम है तब तो सबकी आत्मा एक ही है और यदि शरीर से प्रेम है तो ये जो मरा हुआ प्राणी है वो फिर लौट के आ नहीं सकता सबके साथ दईव लगा हुआ है प्रारब्ध लगा हुआ है जब प्रारब्ध रक्षक होता है तब बीहड़ जंगल में भी मनुष्य की रक्षा हो जाती है और जब प्रारब्ध रक्षक नहीं होता है तो घर में भी उसका विनाश हो जाता है घर में रखा रखा धन जो है वो नष्ट हो जाता है हो और जंगल में गिरा हुआ फिर मिल जाता है इसलिए तुम लोग अब इनकी चिंता छोड़ो और इनका और भूदेही क्रिया तब जा कर के उनके जो सगे संबंधी हैं उन्होंने और क्रिया उनकी और उर्ध्वगामी होने के लिए देह को स्वर्ग में जाने के लिए उत्तम गति प्राप्त करने के लिए जो श्राद्ध होता है सो उन लोगों ने की श्रद्धा करने वाले को पवित्र करता है कराने वाले को धर्म में श्रद्धा देता है वेद का ज्ञान देता है और दक्षिणा भी देता है नारायण जीविका भी देता है और जो मृत पुरुष होता है नारायण वो चाहे जिस जोनी में जन्म गया हो वहाँ नरक में हो तो वहां स्वर्ग में हो तो वहां श्राद्ध से उसको सुख शांति की प्राप्ति होती है और यदि वो मुक्त हो गया हो तो वो श्राद्ध का जो फल है वो करने वाले के पास आ जाता है और उसकी बड़ी उन्नति होती है श्राद्ध तो करना ही चाहिए और यदि घर गृहस्थी में आ सकते ही रहेंगे तो उसने बताया कि एक नारायण एक वृक्ष पर एक चिड़िया का परिवार रहता था पति पत्नी और बच्चे घोंसले में रहते थे वहां जब एक दिन पति पत्नी दोनों चले गए थे चारा लेने के लिए बच्चे थे वहीं आसपास चर चल रहे खेल रहे थे सो एक बहेलिया आया और उसने जाल में उनको फंसा लिया और फंसा लिया तो जब उनकी माँ आई और देखा कि बच्चे तो हमारे फंस गए हैं तो वो भी जाल में कूद पड़ी अब जो पति आया नर, नर चिड़िया अब वो आके पेड़ पर बैठ करके रोने लगा कि हाय हाय हमारे तो बच्चे भी गए पत्नी भी गए और निरन्वय विनाश हमारा हो गया अब तो वंश में कोई रहेगा नहीं ननु निरन्वयो विनाश सर्वेशाम अब वो तो रोने चिल्लाने लगा इसी बीच में वो जो शिकारी था उसने एक बाण मारा और चिड़िया भी पेड़ पर से धरती पर गिर गया इस प्रकार मनुष्य दूसरे की मौत के लिए तो रोता है लेकिन अपनी मौत का उसको ख्याल नहीं होता तो आत्मा पायम अवधया मूर्खो तुम लोग अपनी मौत को तो देखते नहीं दूसरों की मौत के लिए इतनी फिकर करते हो सो हिरण कशिपू ने सबको बुझा बुझा समझा बुझा करके शांत किया और दैत्यों से बोला दूसरों को समझाने के लिए तो बहुत बढ़िया बात कही लेकिन अब उसने कहा सब दैत्यों को बुला करके कि जिसने हमारे भाई को मारा है उससे बदला लो जहा जहा जहा जहा वेद होए देवता की पूजा होए साधु हो नारायण और जहाँ दान होए धर्म होए यज्ञ होए वहा वहा तुम लोग जाओ और तम दीपयता वहाँ आग लगा दो उखाड़ दो जहां नहर बनी हो उसको तोड़ दो जहाँ बाध लगाए हो उसको फोड़ दो सरोवरों को भगन कर दो नारायण गांव में आग लगा दो ऐसी आज्ञा उसने सब लोगों की को दी और स्वयं कहा कि मैं तपस्या के बल से अपना शरीर ऐसा बनाऊंगा कि मैं फिर विष्णु को पराजित कर दूंगा अब जा करके नारायण हिरण कशिपू ने ऐसी तपस्या की महाराज और एक पांव से खड़े हो कर के और अपनी दृष्टि सूरज में लगा कर दोनों बाह उठा कर बहुत वर्षों तक भयंकर तपस्या की अब उसके सिर से जो आग की ज्वाला निकलती थी उससे तो स्वर्ग भस्म होने लगा देवता लोग सब के सब ने डरे और डर करके ब्रह्मा जी के पास गए महाराज जी क्या हो रहा है आप इस उपद्रव को शांत कीजिए ब्रह्मा जी ने नारायण कहा कि अच्छा चलो मैं उसको शांत करता हूँ ब्रह्मा जी तो बड़ी शांत प्रकृति के हैं वो कभी कभी युद्ध उद्ध तो कर लेते हैं दूसरे पुराणों में आया है लेकिन हैं वो पितामह सबको अपना बच्चा समझते है किसी के प्रति उनका पक्षपात नहीं चाहे दुष्ट होए होए तो, तो, माता-पिता जो हैं, वो तो अपने बच्चे को बच्चा मानते हैं उनका हित करते हैं। अब आए और देखा तो महाराज हिरण कशिपू की जगह पर तो एक बाबी बन गई थी जैसे नदीमक लग करके और आप पेड़ को माटी माटी कर देते हैं ऐसे वो ऐसा खड़ा खड़ा तपस्या कर रहा था कि दीमक उसके शरीर पर माटी ले ले जा करके उसको एक ठूंठ के समान बना दिया था एक माटी की ढेर सरीका दिखता था माटी का बना आदमी अब ब्रह्मा जी ने देखा अरे ऐसी तपस्या सो उन्होंने अपने कमंडलू का जल छिड़का और कमंडलू का जल जब छिड़का तो नारायण वो तो बिल्कुल स्वर्ण वर्ण हो करके लंबा तड़ंगा बड़ा हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ होकर के निकल आया और उसने देखा ब्रह्मा जी को उनको साष्टांग दंडवत करके उनकी स्तुति की कि हमारे ईश्वर तो आप ही हैं महाराज हम तो आपको ही मानते हैं कि सृष्टि के विधाता हैं और पालक हैं और संहरता हैं आपके सिवाय किसी दूसरे ईश्वर को हम मानते ही नहीं असल में ईश्वर तो वो होता है जिसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड होते हैं और कोटि कोटि ब्रह्मा हो जिसके क्षण क्षण में पैदा होते और मरते रहते हैं वो जो कोटि कोटि ब्रह्मांड की उपादान भूता प्रकृति है वो प्रकृति भी ब्रह्म तत्व में कल्पित ही है वो भी ये पर ईश्वर की उपाधि बन करके ही रहती है एक ब्रह्म प्रकृति होती है एक जड़प प्रकृति होती है नारायण तो ईश्वर तो बहुत बड़ी चीज है पर ब्रह्मा प्रसन्न हुए वो बोले कि बेटा मांगो अब तुम जो मांगो सो ही हम तुमको देने को तैयार है उसने नारायण कहा कि हमको वजर अमर बना दो हम न कभी बुढे हों